निगृहित मनस सर्पेना भोग्तिर्भवती दृष्टान निगृहित मन हो तो अल्प भोग से भी तृप्ति हो जाती है इसमें दिष्टात बद्ध मुक्त मही पालो मुक्तो मही पालो मही ग्राममात्रेन ग्राममात्रेन तो बहुमन्यते बहुमन्यते बद्धमुक्तो परे न ना ना क्रांतो नाष्ट्रम बहुमुक्त बहुमन्यते बद्धमुक्तो महीपाल कोई महीपाल राजा पहले बंदने बद्ध वा बंधन में स्थित हो उसके बाद मुक्त हो गया मुक्ति मिल जाने पर बंधन में रहना अच्छा है या मुक्त होकर के एक ग्राम लेकर रहना अच्छा है मुक्त होकर तो तो एक ग्राम मात्र ने तुश एक ग्राम देकर छोड़ दिया तो खुशी बंधन में रहता उसके पीछा बंधन अच्छा है तो बंधन में जब रहता तो बंधन से मुक्त कर दिया एक ग्राम लेकर के आ तुम रहो तो खुश होकर रहता है बंधन के पीछा तो अच्छा है परे ना बद्ध पर से कोई बंधन में डाला नहीं गया पर कोई दूसरे राज्य वाला कोई राजा आक्रमण नहीं किया तो राष्ट्र होने पर भी बहुत मानता है न <laughs> राष्ट्र में बहुत मान्य थे राष्ट्र को भी बहुत तो नहीं मानता है वो तो दूसरे राष्ट्र को पर आक्रमण करना चाहता है पर भी यदि कोई बंधन में रखा नहीं आक्रमण नहीं किया तो राष्ट्र भी अधिक नहीं मानता है और यदि कोई राजा को पर आक्रमण करके बंधन में रखा दस बार दस बार साल बंध में रखने के बाद छोट जाएगा लेकर बैठो और बड़ा खुश हो गया बंदी के विषय तो स्वल्प हुए से तुष्ट हो गया ओम तो न ओर पहले कहा था प्रारब्ध कर्म प्राबल्यात भोगी से इच्छा भवेश यदि भोग में इच्छा हो कृष्ठ ने होता था पेसर भूंगते दृष्टि की तो पहले कहा था प्रारब्ध कर्म इच्छा पहले कहा था प्रारब्ध कर्म प्रबल होने के कारण यदि भोग में इच्छा हो तो कर्म के कारण इच्छा हो सकती है इसे कहा था कर्म बसात प्रारब्ध कर्म के कारण इच्छा हो सकती है ज्ञान में कहा था वो तो ठीक नहीं था अनुपन्न प्रमाणिक नहीं है क्योंकि जब ज्ञान हो गया विवेक ज्ञान हो गया विवेक ज्ञान इच्छा को नाश करने वाले इच्छा दिखाते नहीं विवेक ज्ञान सती तब उत्पत्ति संभव आते इच्छा को नाश करने वाले विवेक ज्ञान हो गया तो इच्छा की उत्पत्ति नहीं होगी ऐसा शंका करता है विवेक जागृति सती सदर्शन लक्षण कथम आरध कर्मा कथ कर्मा भोगे जनयिष्यं कथेष्य दोस दर्शन रक्षण विवेके जागृति सती विवेक क्या है विषय में दोषदर्शन विषय में दोष ज्ञान रूप विवेक हो जाने पर आरब्ध कर्म आप कथम भोग इच्छा जान सटी प्रारब्ध कर्म भी कैसे भोग में इच्छा की करेगा जब विवेक हो गया दोष दृष्टि हो जाएगी दोष दर्शन हुआ तो प्रारब्ध कर्मी भी भोग इच्छा को इस कैसे उत्पन्न करेगा ये शंका है उत्तर आ गया है आएगा दोष दर्शन दर्शन दोषदर्शन इच्छा जन्म संभविष्य दोष दर्शन होने पर भी इच्छा की उत्पत्ति संभव है प्रारब्ध से, से नाना प्रकार के चुनाव प्रार्भ से ना प्रकार के पिहरती सिद्धांत करता है। प्रारब्ध विभिन्न प्रकार के हे यतो यतो इच्छते नई दोषो यनेको विधमीक्षसेतेछा परेच्छा चारब्धम इच्छते इच्छा निच्छा प्रारब्धं दोष नवेक ज्ञान होने पर भी इच्छा होनी कोई दोष नहीं य तो अनेक प्रारब्धं इच्छते यथ तो कारण तो अनेक प्रकार प्रार्ध दीक्षता है प्रार्ध अनेक प्रकार है अनेक के प्रकार कैसे के इच्छा निच्छा परीक्षा इच्छा प्रारब्ध निछा प्रार्थ परीक्षा प्रारध कितने प्रकार वा त्रिविधम स्मृतम तेसरा विधा यारब्ध से त्रिविधम तीन प्रकार प्रार्ध तो कहा गया नाना प्रकार तो कैसे दिखाते है इच्छा अनिच्छा परीक्षा इच्छा, इच्छा जनक प्रारब्ध एक जो प्रार्ध कर्म से इच्छा हो जाएगी और एक दूसरा दूसरे है अनिच्छा या भोग प्रदम इच्छा नहीं होने पर भोग देने वाले प्रारद्ध कर्म है इच्छा नहीं हो तो भोग करना पड़ेगा और एक पर अन्य की इच्छा से भी भोग देने वाले इसे तीन प्रकार है अभी देखाते हैं क्रम से यतो इच्छा हम पहला क्या है इच्छा प्रार्भम दस दिन इच्छा प्रारूब से दिखाते जानन्त एव अपथ्य सीन चोरा राजदाररता जानत स्वानर्थ जानत मिच्छरबरा एक हो गया अपथ्य से भी न सेवा करने वाले और ने कहा ये चीज आप नहीं खाना है तो वो खा लेंगे घर में उसको नहीं देंगे तो जाकर के चीनी मना करते किसको वो तो जाकर दुकान में चाय पी लेते हैं चीनी डाल करके और नमक मना करते हैं तो अपने नमक लेकर खा लेते हैं तो कोई ऐसे अपत्य सेवक हरने वाले कोई कोई मिट्टी खा लेते हैं छिपा करके बड़े बड़े लोग भी अपत्य से भी न हम और जानते हैं ना अन्य होगा जानते हैं कि इतनी इच्छा है तो खा लेते हैं अपत्य से भी न चोर चोर को मालूम है पकड़ा जाएंगे तो उनको पुरस्कार मिलेगा करिए <laughs> पकड़ा जाने पर क्या होता है वो तो जानते भी फिर भी राज दरता राजकुले में जो दार स्त्री है राजपति नानी आदि उसमें कोई रमण करना करते हैं कोई तो मा, मालूम है पकड़ में आए गए तो वैश्वे मालूम है तो भी करते है जानते वो सनर्थम अपना अन्य कर्म तो इच्छा करते है ये प्रारध है तो ऐसी इच्छा होती है कोुं? अत्य सेवादि इच्छाया प्रारब्ध फलत्व कुतो अवगम्यते अप्य सेवादि की जो इच्छा होती है प्रारब्ध कर्म का फल ये कैसे निश्चय होता है अवगम्यते ज्ञायते जाना जाता है इत्याशं अपरिहार्य अभिप्रेत इसका परिहार नहीं किया जा सकता है अपरिहार्य है। जिसका परिहार किया जा सकता है, परिहार्य, परिहारिहार्य परि नियो अचो नीति से बुद्धि परिहार्यम न परिहार्यम अपरिहार्यम परिहार करने योग्य नहीं आग... परिहार नहीं किया जा, आग... तो जा सकता है इस अभिप्रेत तो अभिप्राय करके कहते है ना शक्यसे मीश्वरे शक्य यत ईश्वर एव यीताजुन प्रति प्रति गीताजुन प्रतिशरे य न चादारय ईश्वरेना शक्य थे इसका ईश्वर भी नहीं कर सकते हैं है ईश्वर ने ही कहा गीता अर्जुन के प्रति जो अस्त्र अच्छा ये कुता इत्यता है है। अस्मिन लोके। अस्मिन लोके जो जो ये अप्रका इसको वारय शक्य थे ईश्वर क्यों बारे कुत इतना यत ईश्वरे वा गीताजुन प्रति ईश्वर ईश्वर ने कहा ओर या अत्र और अत्रस्लोकेत अपथ्यात गीतावाक्यं पढ़ती सदृशं चेष्ट सदृश प्रकृतिर्जान वनप भूतानि भूतानि निग्रहः प्रकृति यी भूता निग्रह किंग क्यवान सिया प्रकृते सदृशं चिष् ज्ञान भी अपने प्रकृति के समान ही चेष्टा करता है भूतानी प्रकृति ज्ञानती भूत तो प्रकृति में ही स्थित होते प्रकृति को प्राप्त करते हैं। निग्रह किम करते निग्रह क्या करेगा विवेक ज्ञानवान अभी पुरुष ज्ञानवान अभी विवेक ज्ञान वाले भी सस् प्रकृते चेष्ट श्या प्रकृति सदृशम उसके अनुसार ही चेष्टा करता है प्रकृति के सदृशन का तो अनुरूपम चेष्टा करता है प्रकृति क्या है प्रकृति नाम पूर्व कृत धर्मा धर्म आदि संस्कारो बदि किया था उसका संस्कार जो वर्तमान जन्मादो अभिव्यक्त वर्तमान जन्म पहले वर्तमान जन्म के समय में आदो अभिव्यक्त अभिव्यक्त हुआ अब इस जन्म में जैसे कर्म फल भोगेगा उसके अनुसार पहले क्या हुआ धर्म धर्म आदि बहुत उसका संस्कार आगे प्रार्थ कर्म के अनुसार अभिव्यक्त होता है उसके अनुसार वो प्रयत्न करता है ज्ञानवान किम पुनर्मुख मूर्ख क्या मूर्ख भी तो करेगा अपने प्रकृति के अनुसार चेष्टा करेगा तस्मात् प्रकृति में आंधी भूतानी भूत सब जीव प्रकृति के अधिनय निग्रह निग्रह क्या प्रवृत्ति निवृत्तियों निरोध मया अन्य न भुत्वृत् रोकने में रोकू अन्य रोके निग्रह कुछ नहीं करेगा न किमती प्रबल इच्छा जो प्रार्थ उसको मिटाना बड़ा कठिन है ओ तीव्र प्रारब्ध से अपरिहार्य वचनांतर सम्मतिमाह माह जो तीव्र प्रारब्ध है उसका परिहार नहीं हो सकता है अपरिहार्य है इसमें अन्य वचन सम्मति दिखाते है अवश्य भावी भावना प्रतीकारो भवेद यदि तदा दुखे न लिप्येरन नलराम नलराम ुधिष्ठिरा अवश्यं भावी भावा भावे पदार्थ दुख सुख दुखादि पदार्थ जो अवश्यंभा अवश्यंवती तो अवश्यं अवश्य होने वाले जो पदार्थ सुख दुखादि है उनका यदि प्रतिकार भवे प्रतिकार भवे यदि प्रतिकार संभव है तथा यदि अवश्य सुख दुखों का प्रतिकार हो सकता तो तदा दुखे न लिपते रन नाम युदिष्टि रहा नामचंद्र भगवान युधिष्ठिर ये सब दुख से लिपता नहीं होते उनका दुख मिला नर राजा को भगवान राम को युधिष्ठ को दुख मिला प्रतिकार जो होता है तो दुखी नहीं होते सब प्रतिकार करके बस जाते आनंद से भोगना पड़ा प्रारब्ध कर्म में जो है भोगना पड़ेगा तो तदा दुखी न लिपते इत्यादि दुख से लिप्त नहीं होते अर्थात जिसे सिद्ध होता है जो प्रारब्ध है अवश्य भावी है उसकी निवृत्ति नहीं होगी में अवश्य भावी भावा नाम का दुखादि नाम सुखो दुखादि प्रारब्धस्परिह थे तत्परिहारमर्थ से ईश्वर से अनस्वर प्रसंग आशंका अभी शंका करने वाले कहते है आपने कहा प्रारब्ध का परिहार कोई नहीं कर सकते ईश्वरी नहीं कर सकता है तो प्रारब्धस्य से अपरिहार्य उसका परिहार के लिए ईश्वर समर्थ हुआ नहीं असमर्थ हुआ प्रारब्ध परिहार करने के लिए समर्थ नहीं हुआ तो ईश्वर में क्या ईश्वर तो रहा हमारे तो तो जैसे हो गया अनिश्वर तो प्रसंग आशंका करके उत्तर देते है नचेमी यते अवश्यं भावता पेशा ईश्वरेण निर्मता न चवता ईश से ईश्वर दीयते प्रारब्ध का परिहार नहीं कर सकने से ईश्य ईश्वरत्म ही ई समय जो ईश्वरत्व है उसका त्याग हो जाएगा ऐसा नहीं है क्यों नहीं यत ऐसा अवश्य भाविता ईश्वर ने व निर्मिता ये प्रार्ध कर्म अवश्य फल देने वाले ये तो ईश्वर ने ही बनाया उसका नियम उल्लंघन नहीं करें तो ईश्वर का ईश्वरत्व की हानि क्यों होगी उद्यम नियम बनाए यत अवश्य भाविता अपनी ऐसा ऐसा सुखो दुखादि प्रारध्ध कर्म के अधीन जो सुख दुखादि है अवश्य भावी है किसने नियम बनाया ईश्वर ने व निर्मिता ईश्वर नहीं बनाया इसलिए ऐसा परिहार हम नहीं करेंगे तो ईश्वर की हानि नहीं यह तो अवश्य थी यतः का कारणादा का दुखादि नाम सुख दुखादि अवश्यभाविता अभी ईश्वर ने व निर्मिता ईश्वर ने ही बनाई अवश्यभाविता अतो न अनिश्वर तो प्रसंग ईश्वर में अनिश्वर प्रसंग नहीं है अवश्य भाविक भोग करना पड़ेगा नैव निर्मिता एवं सप्रपंचम इच्छा प्रारब्धम अभिधा अनिच्छा प्रारब्धम वक्त आरभते प्रपंच के साथ इच्छा प्रारब्धों को कथन करके अभी कहा यहाँ तक अभी दिशा हो गया अनिच्छा प्रारब्ध और क्या बाकी रहा परीक्षा तृतीय आयेगा पहले अनिच्छा प्रारब्ध हम वक्तुम आरम्भ करते है प्रश्नोत्तराभ्याद गम्य तेर्जुन कृष्ण अनिच्छापूर्वकं अनिच्छापूर्वकं चास्ति चास्ति चास्ति प्रारब्धमिति प्रारब्धमिति प्रारब्धमिति गम्यते अनिछापूर्वक प्रारब्धमी तेणु अर्जुनकृष्णो प्रश्नोत्तराभ्याम्य अनिछापूर्वक प्रार्भापूरक प्रार्भम अस्त अर्जुन कृष्ण प्रश्नोत्तरा प्रश्नोत्तराभ्याम्यु अनिच्छापूर्वक प्रार्थ भी हे कैच निश्चय अर्जुन कृष्ण प्रश्नोत्तराभ्यामेंगम्य अर्जुन और भगवान श्रीकृष्ण के अर्जुन का प्रश्न भगवान श्रीकृष्ण का उत्तर इससे ही निश्चित होता है क्या निश्चित होता है अनिच्छापूर्वकम प्रारब्धमस्ती प्रश्नोत्तराभ्याम अनिच्छा पूर्वक प्रार्भम अस्ती अन्वय इस प्रकार करना अनिक्षा पूर्वक प्रारब्ध है यह अर्जुन कृष्ण प्रश्नोत्तराभ्याम गम्यते अर्जुन कृष्ण के भगवान कृष्ण के प्रश्नोत्तर से ही जाना जाता है ज्ञाते गम्य ज्ञाते बता दिया तद तो अभिधानय शिष्यम अभिमुख करो थी उसको कथन करने के लिए शिष्यों का अभिमुख कराते सुनो ओम तथा चुनो तथा अर्जुन से प्रश्न ताब दर्शयती अर्जुन का प्रश्न गी गीता में ही पहले कहते हैं अथ कें प्रयुक्त पापं चरती वार्षणय बला दिवजि अयम कवुत अन बला निजि अयम पुरुषः इच्छा नही करता अभी कयुक्त बलादी व्योजित बल से निजित हुआ नियुक्त तो हुआ जिस प्रकार किससे प्रेरित हो करके यह पाप करता है अर्जुन ने पूछना पूछा हे वास्नेय वास्ने वंश संबंधी वन से वृष्णि संबंधी अय पुरुष कयुत प्रयुत का तो प्रेरित तो किससे प्रेरित हो करके अनिच्छन इच्छा नहीं करता अभी अनच्छन का इच्छा अकुवन अभी इच्छा नहीं करता हुआ अभी बलाद नियोजित तो, बलाद कैसे राज्य बलात् नियोजित है राजा किसको कहते हैं काम करो तो करना पड़ता है इस प्रकार पाप हम आचरण करता है किसके कारण इच्छा नहीं करता अभी किससे प्रेरित होकर भी हो पाप करता है ये अर्जुन ने पूछा bara jeevaniyo oh jita